की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी सच्चा खजाना एक छोटा सा गांव था उसमें एक किसान रहता था किसान का नाम था रामजी भाई रामजी भाई बहुत सुखी थे उनके चार बेटे थे बड़े दो लड़के क्रमशः लाखा और लक्ष्मण थे छोटे दो लड़के थे सांगा और श्रवण रामजी भाई का खेत गांव के पास में ही था वे बड़े मेहनती किसान थे हर वर्ष अपने खेत को नियम से जोतते थे बुआई के लिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते थे खेत की निंदाई, गुड़ाई भी भली भांति करते थे। उनकी फसल हर साल बहुत अच्छी होती थी। घर में अनाज की चार चार कोठिया अलग अलग अनाजों से भरी रहती थी उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था लेकिन एक बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। स्वयं रामजी भाई जितने परिश्रमी थे उनके चारों बेटे उतने ही आलसी थे मानो आलसियों के सरदार हों, खुद कुछ काम करते ही नहीं थे गप्पे लड़ाते या फिर चौपड़ खेलते रामजी भाई जबरन उनसे काम करवाते तभी वो काम करते इसी तरह से बरसों बीत गए एक बार रामजी भाई बीमार पड़े बीमारी लंबी चली रामजी भाई को लगा कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे उन्होंने एक रात चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और बोले बेटा लाखा लक्ष्मण सांगा श्रावण मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा तुम चारों भाई मिलजुल कर रहना हर वर्ष खेत की जुताई करना हमारे सिर पर किसी का कोई कर्ज नहीं है घर की चारों कोठिया अनाज से भरी हुई है तुम चारों यदि, यदि आलस, आलस त्याग कर काम करोगे तो कभी तो भी, भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे इसके बाद भी यदि, यदि तुम्हें किसी तरह की, तरह की कोई परेशानी आती है, है तो घबराना नहीं मैंने अपने, अपने खेत में डेढ़ दो, दो हाथ की गहराई पर चार घड़े गाड़े हैं। उसमें रुपए भरे हुए हैं। तुम चारों उसका, उसका इस्तेमाल करना किंतु बापू ये घड़े रखे, रखे कहाँ पर हैं? है, है। सांगा, सांगा ने पूछा बेटा, बेटा बरसों पहले गाड़े हैं। कहाँ पर हैं? अब इस बात को तो मैं भूल गया हूँ रामजी भाई ने सांगा की ओर देखते हुए कहा कुदरत की करनी दो दिन बाद ही रामजी भाई स्वर्ग से गए अब उन चारों को राह दिखाने वाला कोई न रहा चारों सुबह नाश्ता करके घर से बाहर निकल पड़ते किसी की दुकान पर बैठते तो किसी के घर जाकर बैठते कभी चबूतरे पर बैठते तो कभी पंचायत में बैठते जहाँ जाते वहाँ गपबाजी करते और दोपहर को घर आ जाते दोपहर का भोजन करते और और फिर फिर सो जाते। शाम को चार बजी के आसपास उठते और फिर वही चौपाल चबूतरे पर बैठकर हंसी हसी ठिठोली गपबाजी करना रात को फिर से भोजन किया इधर उधर की बातें की और सो गए फिर सुबह होती और फिर से वही दिनचर्या वैशाख जेठ में सभी किसान अपने खेतों में हल चलाते इन चारों भाइयों ने एक दिन आपस में बात की लाखा ने कहा भाई सांगा अब तो हमें भी कल से खेत में हल चलाना चाहिए सांगा बोला परंतु लाखा भाई इसमें इतनी जल्दी क्या है अभी तो चारों कोठियों में अनाज भरा हुआ है एक वर्ष तो आराम से गुजर जाएगा, अगले वर्ष देखा जाएगा छोटे भाई श्रवण ने भी बड़े भाई का पक्ष लिया और कहा हाँ भाई हाँ सांगा की बात बिल्कुल सच है घर में कोठिया भरी हुई हैं, तब तो कोई मूर्ख ही होगा जो मजदूरी करेगा बेवजह खेत जोतने की और मजदूरी करने की क्या जरूरत है चारों ने मिलकर तय किया कि इस वर्ष खेत नहीं जोतेंगे वर्ष पूरा हो गया कोठी से अनाज धीरे धीरे खत्म होने को आया फिर से चारों भाई इकट्ठे हुए लाखा बोला भाइयों अब तो खेत पर हल चलाने जाना ही होगा कोठी में अब ज्यादा अनाज नहीं बचा है परंतु लाखा भाई खेत जोतने की क्या जरूरत है इससे, इससे तो, अच्छा तो अच्छा है कि पिताजी कहते थे कि खेत में जो चार घड़े गड़े, गड़े हुए हैं, उन्हें वहीं खोदकर निकाल ले तो लक्ष्मण ने कहा हां हां, यही ठीक रहेगा एक ही बार में सारी मेहनत करनी होगी एक ही बार खोदना होगा रुपए से भरे घड़े मिल गए कि फिर हमारी सारी जिंदगी की फुर्सत ठीक है हम ऐसा ही करते हैं सांगा श्रवण ने भी उसकी हा में हाँ मिलाई लाई ठीक है फिर कल सुबह से ही हम यह काम शुरू करते हैं लाखा बोला दूसरे दिन लाखा लक्ष्मण सांगा और श्रवण चारों भाई कंधे पर कुदाली फावड़ा तसला आदि खेती हर सामान लेकर खेत की ओर चल पड़े जिसने भी उन चारों भाइयों को खेत पर जाते देखा उन्हें आश्चर्य हुआ ये क्या ये आलसियों के सरदार खेत की ओर जा रहे हैं? चारों भाई खेत पहुँचे अब क्या किया जाए जा जा? काम कहा से शुरू करें? श्रवण ने पूछा बड़े भाई लाखा जैसे कहें, वैसे काम करना शुरू किया जाए सांगा बोला और फिर लाखा ने कहा पिताजी ने डेढ़ दो हाथ की गहराई में घड़े गाड़े हैं पर निश्चित किस स्थान पर गड़ाया है यह बात में भूल गए हम दो दो भाई खेत में आगे की ओर से और पीछे की ओर से खोदना शुरू करते हैं लक्ष्मण ने कहा ठीक है भाई जैसा तुम कहो तुम और श्रवण पूरब की ओर से खोदना शुरू करो मैं और सांगा पश्चिम ऐसी खोदना शुरू करते हैं बीच में हम चारों मिल जाएंगे और इस तरह से काम का बंटवारा हो गया खेत में दोनों ओर से खुदाई शुरू हो गई। दोपहर भोजन के बाद थोड़ा आराम करके वे चारों फिर से काम में जुट गए शाम होते होते वे चारों बीच में मिल गए यह सिलसिला पूरे एक सप्ताह तक चलता रहा खेत पूरा गहरा और अच्छे से खुद चुका था पर गड़े हुए घड़े कहीं नहीं मिले चारों को बहुत निराशा हुई जीवन में पहली बार उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी इतने में सा ने कहा भैया अब तो खेत पूरी तरह से खुदा ही जा चुका है तो क्यों न इसमें बीज ही डाल दिया जाए अन्य तीनों भाइयों को उसकी यह बात बड़ी अच्छी लगी आषाढ़ में खूब वर्षा हुई चारों भाई खेत पहुँचे बीज डाले फिर तो नियमित रूप से खेत में निंदाई गुड़ाई का, का काम भी शुरू किया उनकी यह मेहनत रंग लाई लाई कुछ माह बाद जब फसल काटने का समय आया तो सभी खुशी से झूम उठे क्योंकि फसल अपेक्षा से इतनी अधिक हुई थी कि दो नई कोठिया खरीदनी पड़ी इस बीच रामजी भाई के एक मित्र चारों भाइयों से मिलने आए, चारों भाइयों ने उनकी खूब आव की फिर रात को भाइयों ने चाचा से अपने मन की बात कही चाचा हमने जीत और मेहनत की लेकिन गड़ा हुआ धन कहीं नहीं मिला मंद मंद मुस्कुराते हुए चाचा बोले बेटा लाखा लक्ष्मण सांगा श्रवण ये तुम्हारी भूल है राम जी ने मुझसे भी यह बात कही थी तुम चारों भाई बहुत आलसी थे काम नहीं करते थे इसलिए तुमसे गड़े हुए धन की बात कही थी पर तुम लोगों ने देखा कि मेहनत करने से खेत में दोगुना अनाज पैदा हुआ यही तुम्हारा सच्चा धन है जो मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है चाचा की यह बात चारों भाइयों के गले उतर गई इस तरह से चारों भाइयों ने आलस्य को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और जी तोड़ मेहनत करने लगे अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी सच्चा खजाना वाचक स्वर भारती परिमल